रजुद्रव्य सता रजुद्रव्य वहाँ अधिष्ठान है सत है उसके द्वारा अयम सर्प अयम धारा अयम दंड इजुद्रव्यम एवं कल्प्यत है जो अधिष्ठान है वो ही कल्पित तो होता है जैसे दृष्टान्त तो हुआ ऐसे दास्कांतिक तो प्राणादि अनंतर असदीर एवं विद्यम है प्राणादि अनंत ये सब असत अर्थात जैसे रजु में सर्प अविद्यम ये सब विद्यमान नहीं है इनके द्वारा कल्पित तो होते हैं न परमार्थ तो परमार्थ तो क्यों नहीं होते हैं फिर ये सब दिखता कहाँ से कहते है मन का चलन से ये सब दिखता है मन चलता है तो जगत दिखता है मन नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखता है पूर्व पक्ष शंका क्या की कि मन का नहीं आत्मा का चलन से जगत दिखता है नया एक कहते है आत्मा में ही ज्ञान उत्पन्न होता है सिद्धांत कहता है की नो आत्म प्रचलन अस्ती आत्मा में कोई चलन नहीं है कि आत्मा में कोई परिणाम हो करके जगत दिखेगा यहाँ तक हम लोग दिखेते देखे थे आगे टीका में प्राणादि नाम आत्मा परिणाम तो फलितम आह ये जो प्राणादि है ये आत्मा का परिणाम नहीं है आत्मा परिणाम तो असंभव उसे क्या सिद्ध हुआ भाष्य में कहते हैं चतुर्थ पंक्ति में प्रचलित उपलभ्यम भावा न परमार्थतः संतः कल शक प्रचलित यहाँ प्रचलित अर्थात प्रकर्ष चलते नहीं अभी तो प्रगत चलित यस्म टीका में विग्रह देते हैं प्रगतम चलितम यस्य चलित तथा जिसे चलित निकल गया तो वह चलता है अभी नहीं चलता है भाष्य में जो प्रचलित तो दिया है उसका अर्थ हो गया अचल अभी उसमें चलन नहीं हो रहा है लेकिन टीका में प्रतीक दे दिया प्रगतम चलितम तो यश्य प्रगतम अर्थात चला गया चलितम यश्य सो अभी चलन नहीं हो रहा है उसी को कहते हैं कूटस्थस्य से आत्मनो भाषमाना आत्मा कूटस्थ है निर्विकारे नृष्ठ शरीर मन बुद्धि इत्यादि का कोई भी परिणाम के साथ वास्तव हमारा संबंध नहीं है आत्मनो भाष माना भावा न परमार्थत संतो भवित परमार्थक परमार्थिक सत्य ये नहीं हो जाएगा परमार्थत हा संत हा। संत बहुवचन भावाह बहुवचन से परमार्थत हा संत भवितुम उत्साह जो हिंदी में हिंदी में कहते थे ना संत लोग आए थे ये बहुवचन का रूप है संत बहुवचन सत्पुरुषा तो संत त तो को धीरे धीरे थ हो गया संत लोग आए ना त तो को थ हो गया ये वास्तविक है संत तो वास्तविक अर्थात वास्तव इसमें कोई परिणाम हो जाता है ये नहीं है क्यों वास्तव परिणाम नहीं होगा कहते हैं दृश्यत्व आदि नाम स्वप्नवत मिथ्यात्व सिद्धे जो सब परिणाम आत्मा का दिखते भी है मतलब उसमें अध्यस्त दिखते हैं, वो सब मिथ्या है क्यों दृश्यत्व जड़त्व ये सब हेतु दृश्यत्वात, जड़त्वात आदि ना कह देने से परिचिन्न आद्यंतवात ये सब हेतु होते हैं। जो दिखता है जगत तो मिथ्या क्यों? दृश्यत्वात, जगत मिथ्या जड़ जगन मिथ्या परिचिन जगन मिथ्या आद्यंतवत्वात ये सब इसके लिए मिथ्यात्व सिद्ध है आत्मन आगे तथा तथा कुटस्थस तो, तो, तो, तो, तो, तो इसमें जो पदार्थ दिखते हैं वो सब पारमार्थिक वास्तव सत तो नहीं है दिखते हैं ऐसा ठीक है ऐसा दिखता है तो ये दिखने पर भी हमारा वास्तव स्वरूप का स्मरण रहे फिर दिखने पदार्थों को लेकर के इतना चिंता नहीं होगा हाँ ठीक है हुआ हुआ तो होता है होता है इस प्रकार चलेगा भाष्य में प्रचलितस्य से एव उपलभ्यमाना भावा प्रचलितस्य अर्थात असंग से कूटस्थ्य अचल्य अचल्य अचल अचल अचल एव उपलभ्यमाना भावा जो चलता नहीं उसमें किंतु चल दिखता है तो वो वास्तव होगा नहीं, नहीं होगा तो प्रचलित उपलभ्यम भाव न पर शक्य क्य सत वो परमार्थतः परमार्थत संत वास्तविक परमार्थत सत है ऐसा उसका कल्पना नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो असंग है कुटस्त है टीका में अद्वैस्य परमार्थत्वात् तदात्मना कथम आत्मा स्वरूपेण अकल्पितस्य इति कल सशंक्य स्वूपेण संश्लिष्टे अद्वैस्य परमार्थत्वात् आप सिद्धांति कहते कि परमात्मा है। अदतम तदत्म कथमा क्या अगर वो अद्वैय है अभी अद्वय रूपेण आत्मा कैसे कल्पित हो जाएगा क्योंकि अद्वय है ना अद्वय है तो कैसे कल्पित होगा दूसरा आ जाएगा फिर तो कैसे आएगा ये तो अद्वय है आप कहते हैं प्रथम आत्मा कल्पित इति आशंक्य सिद्धांति कहता है कि स्वरूपेण अकल्पित जो जिस समय में, में रज्जु में सर्प दिखता है उस समय में रज्जु स्वरूप तो सर्प बन जाता है और जो इदम वहाँ दिखता है वो इदम क्या स्वरूप तो रज्जु का इदम है नहीं है किंतु जो इदम दिखता है वो संश्लिष्ट इदम है सर्पेण संश्लिष्ट इदम सर्प के साथ जो इदम संश्लिष्ट हुआ है ये संश्लिष्ट इदम ये कल्पित क्यों कल्पित क्योंकि सर्प के साथ इदम का कभी संसर्ग हो सकता है क्या नहीं हो सकता है क्योंकि इदम वास्तविक सुक्ति का व्यावहारिक सत्ता और सर्प हो गया प्रातिभासी को सत्ता भिन्न सत्ता में कभी संबंध नहीं हो सकता है नहीं होने पर भी दिखता है इसी को कहा जाता है मिथ्या यद असत भाष मानम मिथ्या स्वप्न गजा अधिवत पंचोदशी में कहते हैं यद असद होकर के भी भाष वो मिथ्या है कैसे स्वप्न गजाधिवत नहीं होकर के भी दिखना यही मिथ्या का लक्षण है सर्प का कभी भी इदम के साथ संसर्ग होगा नहीं फिर भी दिखता है तो इसी को संश्रिष्ट रूपेण मिथ्या कहते हैं संश्लिष्ट रूपेण कल्पित आशा स्वरूपेण कल्पित नहीं है कि संश्लिष्ट रूपेण कल्पित हो जाएगा आत्मा स्वरूपत अन्य रूप सुखी दुखी नहीं होता है किन्तु सुखी दुखी, दुखी दिख है दिख सकता है जब तक संश्लिष्ट रूपेण सुखी दुखी दिखता है तब तक अज्ञान माना जाएगा जब ये संश्लिष्ट रूपेण और सुख दुख की नहीं है कहेगा हम तो वास्तविक सुख दुख का साथ हमारा संबंध नहीं है कुछ ऐसा कुछ नहीं है जैसे ही उसे अलग हो जाएगा वो सुख दुख और सुख दुख बन करके नहीं रहेंगे हम किसी पदार्थ को मान रहे ये तो हमारा मित्र है जैसे ही आपका वो मित्रता का वो कट जाएगा रसीदों फिर वो मित्रत्व नहीं दिखेगा वो तो रामानंद जी है श्यामानंद जी है तो ये हम कल्पित करने से उस रूप से वो दिखने लगता है हम इस प्रकार के सुख दुख ये कल्पना कर देने से लगता है कि मैं सुखी जैसे ही आप कहेंगे मैं तो असंग हूँ मैं कुटस्थ हूँ और वो सुख रूप से दिखेगा नहीं कह तो ऐसे घटना हुआ इसने सुख बोल करके क्या जैसा ऐसे घटना हुआ ये घटना भी कल्पित है ये सुख दुख इत्यादि उनका अर्थात भेय घट जाएगा परमार्थ सत्ता इतना भाष्य में कहा अच्छा आगे अच्छा एक पंक्ति रह जा टीका में एवं प्राणादि भावाना मिथ्यात्म प्रसाध्य प्राणादिभाव जो है प्राणादि और जो आत्मा में संकल्पित हुए है मिथ्यात्म प्रसाध्य सब मिथ्या है इसको साधन करके दर्शयन इसका क्या निष्कर्ष हुआ इसको दिखाते हुए से तीसरा पंक्ति पूर्वार्थरा उपसंगरति जो श्लोक का पूर्वार्ध पूर्वाध थारव अद्वयेन च चल्पित इसका उपसंगार करते हैं भाष्य में अतो असदिव प्राणादि भावेर अद्वयेन च पर आत्मना रज्जु सर्पवर्त व विकल्पास्पद भूते न अयम स्वयमेव आत्मा कल्पित आगे विराम कट जाएगा वो विराम नहीं रहेगा सदा एक स्वभावी सन वहां विराम हो जाएगा सन के आगे विराम होगा इसलिए वो सकार नहीं रहेगा वो नकार हो जाएगा प्रथम पंक्ति में जो विराम कल्पित होगा वो कट जाएगा और वहाँ न न आत्मा, आत्मा सन फिर विराम हो जाएगा विराम अर्थात तो ऊपर नीचे दो विराम लगा देंगे तो पता चलेगा ये विराम है यहाँ तक पहुंचते हैं भाषे में अतो असद भी रेवर प्राणादि भावे प्राणादिभाव जो सब कल्पित हुए हैं वो असद हैं और अद्वे न चा। श्लोक का पूर्वार्ध में एक असदभी भाव दियान असदीर भावे के द्वारा क्या कहते हैं विशेष और अद्वयन के द्वारा सामान्यंश इसी को कहते हैं अर्थात ये श्लोक का पूर्वार्ध का उपसंहार करते हैं इसलिए कहते हैं अतः तो असदीर है प्राणादि भाव जो प्राणादि विशेष सब कल्पित है ये सब असद है पर अद्व ना चय सामान्य सा। जो, इदम इस प्रकार जो। तो सामान्य हो गया अद्वय और असत भी प्राणाधि भाव हो गया विशेष इस प्रकार से कौन कल्पित हुआ तो कहते हैं कि ये परमार्थ सता परमार्थ सता आत्मा परमार्थ सत है आत्मा उसी के द्वारा उसी के सत्ता से ये सब जो सामान्य और विशेष है ये दोनों सत्तावान होते हैं लगता है कि अयम सर्प अयम भी दिखता है कहते सर्प ये सब सत्तावान होते हैं रज्जु से रज्जु बत सर्विकल स्पद रज्जु जैसा अयम और सर्प दोनों का कल्पना का अधिष्ठान है इसी प्रकार के सर्व स्पद भूत अयम स्वयमे आत्मा कल्पित सारे विकल्प का आस्पद आस्पद, आस्पद आश्रय अधिष्ठान, सारे विकल्प का अधिष्ठान भूत हो गया स्वयं आत्मा यही आत्मा ही कल्पित होता है संश्लिष्ट रूपेण कल्पित हो जाता है और वास्तव क्या है सदा एक स्वभावी सन जिस रज्जु सर्प रूप से दिखता है उस समय में रज्जु का स्वभाव में कोई भी परिवर्तन होता है क्या नहीं, नहीं होता है इसीलिए कहते हैं आत्मा भी जो जगत दिखता है सब आत्मा ही कल्पित है किंतु सदा एक स्वभावी सन सर्वदा एक स्वभाव रहने पर भी संश्लिष्ट रूप में कल्पित इसलिए हमारा मतलब स्थिति जितना जितना एक स्वभाव रहेगा उतना उतना हम आत्म तत्व तो तो को अर्थात आत्म साफ कर रहे हैं परिवर्तन ये कल्पित तो पदार्थ में परिवर्तन होता रहेगा शरीर मनोबुद्धि ये सर्वदा परिवर्तनशील होंगे क्योंकि नहीं कश्चित क्षण जातु तिष्ठति अकर्मकृत ये सर्वदा परिवर्तनशील होंगे होंगे आप सोचेंगे अभी तो एक हफ्ता हो गया शरीर बिल्कुल स्वस्थ है तो जिस समय सोचेंगे अगला दिन देखेंगे ओफ, आज तो सुबह कठिन लग रहा है तो ये तो परिवर्तन होगा होगा सर्वदा एक रूप रहेगा ही नहीं किंतु इस प्रकार के होने का समय में हमारा वास्तविक स्वरूप तो एक रूप है इतना ही चिंता अगर हो जाएगा तो जानेंगे हमको ये वेदांत तो तो जच रहा है बैठ रहा है यही होना है बाहर परिवर्तन ये सब होते ही रहेंगे और जैसे घटना घटेगा शरीर भी उसी मुताबिक सब एडजस्ट करता रहेगा तो अर्थात तो शरीर हम लोग सोचते हैं शरीर जड़ है वास्तविक शरीर ये नहीं है मतलब शरीर इतना है कि अर्थात तो कहते ना फुल प्रूफ ऑटोमेटिक सिस्टम वो बिल्कुल अपने आप ऐसा चलेगा तो आपका उसमें हस्तक्षेप आवश्यक भी नहीं है तो ये जितना जितना आप जानेंगे विज्ञान अगर जिनको थोड़ा ज्ञान है कि कोरोना वायरस कैसे कार्य करता है कि शरीर इतना बुद्धिमान है कैसे पहचानता है कुछ घटना होने से कैसे अपने आप कार्य करता है शरीर बिल्कुल आपको अपेक्षा नहीं करता मतलब आप जीवो शरीर का मालिक है आपको स्टांप लगाने से घटना होना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है तो वो अपने आप अप सब कार्य करेगा तो ये सब अर्थात कल्पित पदार्थ अपना कार्य करने का समय भी हम वास्तविक अंदर में इससे भिन्न है ये बिल्कुल अर्थात धीरे धीरे और निश्चय होगा टीका में संश्लिष्ट रूपेण कल्पितम इष्ट परमार्थ सता परमार्थ सत जो है आत्मा वो ही वास्तविक अधिष्ठान है उसी में सब कल्पना होता है आगे टीका में अविद्यासात इष्टा कल्पना अविद्या से कल्पना ये इष्ट है अर्थात तो अविद्या के चलते कल्पना होता है न स्वभाव अवसात स्वभाव के चलते कल्पना हो जाएगा ये नहीं है स्वभाव तो कल्पित रहेगा इसको भाष्य में कहा सदा एक स्वभावी सन सर्वदा एक स्वभाव रहने पर भी आगे टीका मैं प्राणादी नाम असत्व सत्व कथम व्यवहार गोचर तम इति आशंक तृतीय पादार्थम आह प्राणादि अगर असत है तो क्योंकि प्रथम पाद में कह दिया भावेरसदीर एवं तो प्राणादि जो कल्पित होते हैं सब असत है अभी शंका करता है प्राणादि अगर असत है तो सत्व कथम व्यवहार गोचर नदी पर्वत घट सब सत दिखते है तत्व तो कैसे व्यवहार गोचर तुम गोचर तुम तषयत्म व्यवहार विषय कैसे होते हैं आशंक्य तृतीय पदार्थ आह तृतीय पदक अद्वन भाव अभी अद्वन अब अर्थात आत्मसत् आत्मतादात्म्य तृतीय पद में अद्वन का आत्मतादात्म्यन इसको कहते हैं आत्मता यहाँ भाष्य में कहते हैं तेच जो हम लोग वाक्य पूर्ण किए उसके आगे तेज प्राणाधि भाव एवं उसका अर्थ तो कहते हैं सता आत्मना सता आत्मना अर्थात आत्मा के द्वारा ये नहीं है आत्म तादात्मी न विकल्पिता तो जिसके साथ तादात्म्य होगा उसी रूप दिखेगा आत्मा हो गया सत्य उसके साथ तादात्म्य होता है जगत में इसलिए जगत सत्य मालूम पड़ता है टीका में थोड़ा यहाँ पाठ संशोधन भी करना है द्वितीय पंक्ति में कल्पितानाम नाम प्राणाधिभावान अधिष्ठान सत्तया आगे सत्व न काट दीजिए कल्पिता प्राणाधिभावान अधिष्ठान सत्तया न सत्ता अवकल्पित है पूर्व पक्ष कह रहा है पूर्व पक्ष कह रहा है कि आप सिद्धांत कहते हैं कि ये जो प्राणाधिभाव है ये सब आत्मा में कल्पित है और आत्मा का सत, सत अंश के चलते हैं। ये सब सत ऐसे पता चलते हैं ऐसे आपने कहते हैं पूर्व पक्ष कहते हैं कि कल्पिता नाम प्राणाधिभावान अधिष्ठान ना सत्ता के द्वारा उनका सत्ता न अवकल्पित है क्यों तेम अधिष्ठान अनिष्ठान अपेक्षा नियम अभावान जो कल्पित पदार्थ है वो अधिष्ठान को अपेक्षा करेंगे ऐसा कोई नियम नहीं है अगर अधिष्ठानों को अपेक्षा नहीं करेंगे फिर अधिष्ठानों पर सत्ता को अपेक्षा करेंगे नहीं करेंगे तो अधिष्ठान सत्ता से ये क्यों सत्तावान होंगे ये पूर्व पक्ष का शंका है नियम अभाव इतना आशंक्य आह भाष्य में पूर्व इस प्रकार का सिद्धांति उतर देता है नहीं ही काचित कल्पना उपलब्ध निरा कोई कल्पना ये नहीं होता है अर्थात ऐसा कल्पना होता है जिसका कोई अधिष्ठान नहीं है ये नहीं हो पाएगा कहीं तो आकाश में जो बालक ये गंधर्व वगैरह का ये करता है कल्पना करता है कहते वहाँ वायु है मेघ है और मेघ में ही तो गंधर्व वगैरह बोल करके वो, वो कल्पना करता है कुछ पदार्थ तो नहीं है वहाँ कुछ कल्पना कर लेगा ऐसा नहीं कर पाएगा निरधिष्ठान कल्पना नहीं होता है इसलिए आपने में कुछ अगर कभी दिखता है सुखी तो दुखी तो जानेंगे मैं ही शुद्ध उसका अधिष्ठान हूँ टीका में सर्व विकल्पना साधिष्ठाना एवं दृश्य थे जितने सारे विकल्प होता है वो सब साधिष्ठाना विकल्पना स्त्रीलिंग का जितने विकल्पना होते हैं सब अधिष्ठान के साथ अर्थात तो अधिष्ठान है तभी तो कल्पना न च असत्व अधिष्ठान आरोपित अनुध अभाव तद अनुभेधा तो सत्व अधिष्ठान अष्टव्यम पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है आपको एक अधिष्ठान चाहिए तो असत ही अधिष्ठान बन जाए पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धांत कहता है कि असत्व असत्व अधिष्ठान असत का अधिष्ठानत्व हो जाएगा अर्थात असत अधिष्ठान बन जाएगा ये नहीं है क्यूँ आरोपित अनुधात जो आरोप हुए हैं उनमें किसका किस का अनुवेद अनुवेद अर्थात अनुपश्चात वेद तो अनुगत तो अनु हुआ जो आरोप हुए हैं उसका उसमें सत का अनुगत दिखता है ना असत का अनुगत हम कहते हैं घटो मिथ्या हमको मतलब सत सत घट सन पटह सन पर्वत सन इस प्रकार की दिखता है नहीं कि घट असन पट असन इस प्रकार कहते हैं नहीं, नहीं कहते हैं इसलिए असत अगर अधिष्ठान होता तब तो असत सर्वत्र अनुगत दिखता ऐसा व्यवहार भी होता पर्वतो असन नदी असती इस प्रकार की व्यवहार होना चाहिए तो सिद्धांत कहता है कि असतो की न्यू आरोपित अनुधेद गुवेद तो आरोपित अनुगत अभावत आरोपित में असत का अनुगत नहीं है सत का अनुगत आरोपित में हुआ है तो तद अनुधा तुम आरोपित अनुधा तु तद अर्थात आरोपित आरोपित अनुवेद होने से सत्व सतव अधिष्ठान सत ही अधिष्ठान होता है क्योंकि सर्वत्र उनको सत् सत् सत् दिखता है जितने पदार्थ सुवर्ण से बनायेंगे सर्वत्र सुवर्ण का अनुवेद मिलेगा ना नृतिका का अनुबेद मिलेगा नहीं मिलेगा तो जिसका अनुवेद मिलता है जानना है कि वही अधिष्ठान है सत का अनुवेद तो मिलने से सत अधिष्ठान है और तो कैसे क्या तो हो रहा है अभाव का जो ज्ञान हो रहा है जैसे हम कहते हैं कि भूत ले घटा भाव तो यहाँ में अधिष्ठान किसको बनाते हैं अभाव भी देखेंगे वो भी एक भाव में दिखेगा इसलिए न्याय में एक मत कहते हैं कि अभाव अधिकरण को अभाव नहीं होता है अर्थात तो अभावों में अभाव दिखेगा ही नहीं होता है दूसरे लोग कहते हैं अभावों में अभाव हो सकता है इसे दो पक्ष मानते हैं तो जो लोग कहते हैं कि अभावों में अभाव नहीं रहेगा क्योंकि अभाव का स्वयं कोई अधिकरण तो को नहीं रहता है उसको कैसे अभाव रखेंगे ऐसे एक मत वाला हैं तो साधारण ये नयाय एक मत केवल मानते हैं कि अभाव में भी अभाव रह सकता है बाकी नयायी दूसरे मत वेदांति मीमांसक सांख्य योग बाकी कोई भी नहीं मानेंगे कि अभाव में और कुछ रहेगा क्योंकि अभाव का स्वयं में सत्ता नहीं है उसमें नहीं रहेगा तो अभाव का भी अगर अधिकरण ये नयाय के वेदांति लोग तो अभाव को अधिकरण रूप ही कहेंगे वो तो कोई पदार्थ ही नहीं है अतिरिक्त बोल करके मानेंगे ही नहीं ए, ये एक लोग मीमांसक और वेदांती लोग ये अभाव को अतिरिक्त पदार्थ मानेंगे ही नहीं एक लोग अतिरिक्त पदार्थ मानेंगे किंतु वो भी कहेंगे कि ये कोई अधिकरण में अर्थात भाव में ही दिखेगा अच्छा तथा टीका में आगे तथा प्राणादि भावान दो नंबर टिप्पणी किया गया अनुवेदा तू तू का अर्थ तू ए अर्थात अनुवैधात एवं अनुवेद आरोपित में अनुगत होने से ही सत ही अधिष्ठान होता है तथा तीन नंबर टिप्पणी सत एव अधिष्ठान से सत ही अधिष्ठान बनेगा असत कभी अधिष्ठान नहीं बनेगा ठीक तो है मैं तथा प्राणादि भावना वस्तु तो असत्व जो प्राणादि पदार्थ है वास्तविक असत्व होने पर भी सती कल्पिता सत्वन व्यवहार सिद्धि द्वितीय सत में कल्पित होने से सद रूपेण व्यवहार हो जाते हैं इत्यर्थ है। और वो सद जो है कल्पित होते हैं ये सब कौन है आत्मा आत्मा कहने से मैं तो ये पूरा जगत शास्त्र देखिए बार बार कहते हैं पूरा जगत आत्मा में कल्पित है और आत्मा कहने से मैं अर्थात मेरे में कल्पित है अर्थात मैं देखता हूँ तभी तो जगत है और मैं कब देख पाऊंगा जब तद अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण अवचिन्न चैतन्य और दृष्टा प्रमात्री अवच्छिन्न चैतन्य एक होगा दोनों चैतन्य एक नहीं होगा तो पदार्थ दिखेगा नहीं तो दोनों चैतन्य एक हो गया तो वो प्रमाता में ही अध्यस्त होता है पदार्थ तो जब अध्यस्त नहीं है कहीं पदार्थ ही नहीं है तो इसलिए शास्त्र इस जितना जितना विचार करेंगे उतना उतना यह दृढ़ होगा ये सब कल्पित ही होते हैं तो सत्य न्यह चतुर्थ पादा आह अत भाष्य में तो ये प्रथम द्वितीय पाद दोनो पाद कह दिया की सामान्य रूपेण विशेष रूपेण आत्मा ही कल्पित होता है तृतीय पाद कह दिया कि कल्पित है तो सत कैसे लगते हैं कहता है की अधिष्ठान सत्ता से सत दिखते हैं तभी तो कल्पित तो, कल्पित तो सिद्ध हो गया उनका सत्य दिखता है वो भी सिद्ध हो गया तो बच गया कौन अभी अधिष्ठा ही बच गया इसलिए कह दिया था कि अद्वै न सिवा मतलब परमार्थ तो वही अद्वैय ही शिवा अद्वैता सिवा, चतुर्थ पदार्थम अहभाष्य में अतः सर्वकल्पनास्पद्वात स्वयन आत्मना अद्वय से अव्यविचारा कल्पना अवस्थाया अद्य शिवा अतः इसलिए सर्व कल्पना आस्पद सारे कल्पना का आश्रय होने से स्वेन आत्मना अद्वयश अव्यभिचारा आत्मा रूपेण कल्पित हो जाता है कल्पित होता है स्वेन रूपेण उसका वास्तव रूपेण कल्पित हो जाता है किंतु संश्लिष्ट रूपेण रज्जु वास्तव रूपेण कल्पित हो जाता है सर्प संश्लिष्ट रूपेण होता है वही बात यहाँ कहते हैं सर्प कल्पना का आस्पदत्व स्वेन आत्मना स्वेन अर्थात तो उसका वास्तव जो स्वभाव है स्वरूपेण स्वेन आत्मना आत्मनाद्व अव्यविचार उसका जो वास्तव स्वरूप है उस स्वरूप से कभी भी अद्वय का व्यविचार नहीं होता है होने से कल्पना अवस्थाएं जिस समय में रजु में सर्प है उस समय में रजु स्व रूपेण रजुत्व है इसी प्रकार के कहते हैं कल्पना मोपी अद्वैता शिवा ये जीवन मुक्त का स्थिति है कल्पना अवस्था जीवन मुक्त को सब दिखेगा कि दूसरे तो समय में भी जानता है कि अद्वैयता शिवा ये जो वास्तव तो हमारा स्वरूप जो है अद्वैय है वो शिवा शिवा अर्थात अर्थात पारमार्थिक है अच्छा ये भाष्य में कह दी अतः तो सर्व कल्पना स्वेन आत्मना ये स्वे क्यों कहे हैं अर्थात संश्लिष्ट रूपेण वो कल्पित हो जाएगा, तो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं स्वे नूपेण अव्यभिचार इसलिए स्वेन विशेषण दिए हैं संश्लिष्ट रूपेण कल्पित हो जाएगा व्यभिचार होगा इसी को टीका में कहते हैं स्वेन इति विशेषण संश्लिष्ट रूपेण व्यभिचार अंगीकाराथम तभी स्वे दिया स्वे आत्मना अद्वय और संश्लिष्ट आत्मा ना बे विचार हो कल्पित ये हो जाएगा इतना ही निश्चय होना ये ज्ञान की दृढ़ता स्वयं रूपेण तो अवे चाहे पेट में दर्द हो चाहे कान में दांत में कहीं भी दर्द हो तो किंतु जानता है स्वयं रूपेण ये तो अव्य है ये तो, तो कल्पित का चीज ऐसे होता है तो क्या है ना ये कल्पित होने पर हमारा अंदर में बुद्धि नहीं आना चाहिए कि, तो कल्पित है तो हम इसको रोक सकना चाहिए नहीं रुकेगा क्यों जिस समय हम सोचते हैं कि ये तो ये रुकना चाहिए ऐसा अगर सोचने लगा तो फिर वो इच्छा वाला हो गया वो प्रमाता हो गया प्रमाता का इच्छा से कुछ नहीं चलता एक छोटा सा उदाहरण आप चाहेंगे कि हमको कभी किस प्रकार के स्वप्न नहीं आना चाहिए रुकेगा क्या तो जैसे वो भी स्वप्न भी कल्पित है वो आपका इच्छा से नहीं चलता है आपका इच्छा से प्रमाता का इच्छा से नहीं चलता है इसी प्रकार की जागृत भी आपका इच्छा से नहीं चलेगा आपका अर्थात प्रमाता का ये प्रमाता का इच्छा से वास्तविक कुछ भी नहीं होता है खाली हो तो अगर इतना ही अर्थात ये सब कल्पित है निश्चय हो गया और हमारा इच्छा से कुछ ऐसा होना चाहिए कि बुद्धि को छोड़ देगा वो शुद्ध जीवन मुक्त उसी समय में होगा नहीं चाहे कि ऐसा हो ऐसा न हो ऐसा नहीं चाहे नहीं चाहे तो हो गया काम संस्कार होश किन्तु हो जाता है हम ये संस्कार को कितना दूर से रोक पाते हैं जैसे उठ गया विचार वो तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ऐसे पीड़ा होता है ये होता है होता है, हानि होता है ये चिंता करता है ये चिंता हो गया उसके बाद भी अगर विचार उठ गया ऐसा क्यों चिंता किया ऐसा नहीं होना चाहिए तो वो तो जैसा होना है वो तो कल्पित है जैसा होगा होगा हम स्वप्नों को ना अगर वो जैसा विचार उठ गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए उसके बाद विचार उठ गया कि ये नहीं होना चाहिए विचार क्यों आया ऐसा अगर उठ जाएगा जानेंगे कि थोड़ा नजदीक हुआ आगे विचार उठने का समय में आएगा आगे ऐसा नहीं होना चाहिए विचार उठने से पहले आएगा ऐसा विचार क्यों करना है अगर हो जाएगा जानेंगे की धीरे धीरे दृढ़ हो रहे हैं तो जगत जैसा है ऐसा वो चलेगा उसमें कुछ नहीं हो सकता है तो हम भी क्यों इच्छा करेंगे ऐसा सब हो जाना चाहिए निश्चय होना है ठीक है मैं कल्पना राहित्य इति एवं कल्पना राहित पूर्व पक्ष शंका करता है कल्पना राहित्य दशायाम एवं अद्वैता शिवा जिस समय कल्पना नहीं है समाधि है उस समय में शिवा है सिद्धांत कहता है की कल्पना मात्र से अशिवत्वास मै सिद्धार्थ कहता है कि कल्पना मात्र ही अशिव है जितना कल्पना अंश है वही अशिव है जितने जिस समय में, में कल्पना होता है उस समय में अधिष्ठान है जो अधिष्ठान है वो कल्पना है क्या कल्पना मात्र अशिभ अधिष्ठान शिवा है जिस समय में, में कल्पना नहीं है उस में अधिष्ठान मात्र है वो तो शिव तो है तो इसलिए कल्पना मात्र से अधिष्ठान कभी अशिभ नहीं होता है अधिष्ठान तो शिव ही भाष्य में कल्पना एव तो शिवा कल्पना एव कल्पना मात्र अधिष्ठान नहीं है ठीक है में जो कल्पना मात्र से कह दिए मात्र तो अधिष्ठान को निवृत्ति करने के अधिष्ठान तो शिव टीका थी। में त्रादी अच्छा आगे भाष्य में रज्जु सर्पादिपत तो त्रासादिकारीण्योही रज्जु सर्प ये कल्पित तो है फिर भी भय का कारण हो जाता है इसी प्रकार की त्रासाधिकारिण्य ही था स्त्रीलिंग होने से ये जो कल्पना है ये त्रासाधिकारीणी केवल कल्पना करके कभी भी भय प्राप्त कर जाता है इस प्रकार की अगर हो जाएगा तो क्या पता मेरे को ये कोरोना का ही सिम्टम है चिंता करेगा तो फिर उसी से भय हो जाएगा क्या भाई है तो है उसमें क्या होगा तो ये जो कहते हैं ना केवल कल्पना से ही भय हो जाता है ठीक टीका में त्रासादी आदि शब्देन हर्ष शोका दृहणते जो भाष्य में कहा ना त्रासादी कारण आदि के हर्ष शोक आगे ये सब होते हैं आगे टीका में यद उत्तम अद्वैयता शिवा तदुपाद तो चतुर्थ पाद में कहा तस्माद अद्वैयता शिवा इसको भी उपसंगार करते है भाष्य में अद्वयता अद्वैता तथा अभया अत सा शिवा कोई भय नहीं है यही हो गया शिवा भय है तो फिर क्या शिवा है जैसा होना है जो होना है वही होगा तो ये किसका अष्टभग्रह पीता था यद भावि न तद भावि भावी चैन न भावि चयन न तदन्यथा इति चिंता नहीं पंचदर्शी कहें चिंता बोध बोध इति चिंता विषज्नोय बोधिता पंचदशी कहे यद अभावी न तदभावी यद अभावी जो होने वाला नहीं है न भावी वो कभी होने वाला नहीं जो नहीं होने का है वो कभी होगा ही नहीं और भावी चेत अगर वो होना है तो न तद वो तो होगा ही होगा जितना भी उसके लिए तो कितना ये है ये गरुड़ जी लेकर के वो पक्षी को छोड़ दिए कैलाश में तो यमराज जी कहीं आए विष्णु तो जी के पास जा रहे थे तो देखे कि यमराज दे तो जी एक चिड़िया को देकर के हंस दिए तो गरुड़ जी पूछे क्यों आप दे के हंसे यमराज कहे तो इसका मतलब अन्यत्र कहीं मृत्यु होना है क्षण भर के बाद अभी वो यहाँ है देखो कैसा सब चलता है तो हाँ क्षण घर के बाद मतलब कुछ क्षण के बाद ऐसा कुछ कहे अभी हमको घटनास्मर नहीं है तो गुरु जी सोचे अच्छा क्षण घर के बाद इसको मार देंगे ये तो लेकर के हम तो सर कालो से भी अधिक गति से जा सकता हूँ लेकर के वहां से लेकर के कैलाश में छोड़ दिया उसको तो किंतु फिर जैसा जाकर के वहां गरुड़ी उसको छोड़ दिया पक्षी को तो छोड़ दिए तो वही मर गया तो पक्षी उधर मर गया फिर जी बोला अच्छा तो यहाँ कैसे मर गया तो वो फिर आया तो यमराज जी बोले कि हम उसे यमराज जी उसको हंस दिए तो जो पक्षी को देख करके गरुड़ जी जो पूछे कि क्यों हंसे बोले कि इसका आ, कुछ बोले तो गरुड़ जी फिर आकर यमराज जी को पूछता है कि वहाँ कैसे इतना दूर हम ले गया फिर कैसे मर गया अले हम हंसा था इसलिए कि उसका कैलाश में वहाँ उतना दूर में मृत्यु होना है किंतु अभी वो यहाँ है अभी कुछ क्षण के बाद मृत्यु होना है कैसे संभव होगा ये हम सोच करके हंस दिया और यही हुआ ना था कि क्योंकि आपका सिवा दूसरा कोई भी इतना कम समय में लेकर के उसको वहाँ नहीं पहुँचा पाता <laughs> तो यही विधि का विधान था कि आप ही लेकर के उसको पहुंचाएंगे और इसलिए हमारा मुख में हंस आया और उसको आपने देखे और देख करके आपका मन में ऐसा विचार आया ये सब घटना घटा क्योंकि ऐसा ही होना था अगर यमराज का मुख में हस नहीं आता गरुड़ को कोई भी शंका का बात नहीं था तो फिर तो जैसे विधान था ऐसा नहीं होता है तो इसी प्रकार की होना है तो जैसा होना है ऐसा ही होना है तो अभिया तो ऐसे मान लेना अज्ञान अवस्था में ठीक नहीं है ये प्रमाद की बात है वास्तविक मोक्ष किसको होना है आत्मा को ना मन को आत्मा नाने। मनो नाने। मनो को मन को को होना है तो ये जो प्रश्न भी बनेगा ये मन का राज्य में अज्ञान अवस्था में अर्थात ये मनो ये प्रश्न उठा रहा है मनो ये प्रश्न उठा रहा है अर्थात अर्थात मनो उस मार्ग में और जाना नहीं चाहता है ये अज्ञान अवस्था का प्रश्न सब कुछ प्रारब्ध का अधीन है ये ज्ञानी का बात है और धर्म और मोक्ष ये पुरुषार्थ के अधीन है ये अज्ञान अवस्था में जब तक अज्ञान अवस्था है धर्म और मोक्ष के लिए उद्यम करना पड़ेगा क्योंकि नहीं कर क्षण अभी अवित अवस्था में वो कुछ ना कुछ तो करेगा करेगा तो मोक्ष के लिए करना चाहिए अगर कुछ नहीं करके समाधि तो हो जाएगा उसके लिए कहेंगे मोक्ष के लिए उद्यम आवश्यक नहीं है अब हो जाए समाधि एक भी कर्म दूसरा करेगा कहा जाएगा कि आपको तो मोक्ष के लिए भी उद्यम करना पड़ेगा ये बात तो करना पड़ेगा अच्छा तो ये अभियान आपके पास एक तो मुठा वाला किताब है ना उसका पीछे से दिया है ना देखे नहीं उसका पीछे श्लोक का जो अवतरण क्या कहते हैं उपक्रमणिका दिया है श्लोक उच्चारण करिए तैतीसवा श्लोक अच्छा और एक अष्टव्र गीता में ये बात है कि नलगामा ऐसा स्मरण अर्थात राख को अगर टाला जा सकता है तो राम युधिष्ठिर इनके पास क्या सामर्थ्य नहीं था तो वो लोग भी तो ये भोगना पड़ा तो इसलिए अर्थात तो जो प्रारब्ध है उसको ये नहीं किया जाता तो जितना है वो रहेगा प्रारब्ध प्रारब्ध क्या लाएगा भोग लाएगा भोग क्या है सुख दुख है सुख दुख कहां से आएगा पूर्व कर्म से तो प्रारब्ध पूर्व कर्म से आता है किंतु मोक्ष पूर्व कर्म से नहीं आएगा वो तो वर्तमान अगर कर्म करेंगे तो अर्थात ये आगे के लिए वो चलेगा वो पूर्व से नहीं आ जाएगा और पूर्व कर्म अगर पूरा हो गया पूर्व कर्म पूरा हो गया था तो आपका दुख सुखो जितना भोगना था अगर हो गया सब तो आपको अर्थात तो निष्काम हो जाएंगे और मतलब आपको और कोई प्रवृत्ति नहीं करना पड़ेगा प्रवृत्ति नहीं करना पड़ेगा तो ये कारण से आप अलग हो जाएंगे कारण से अलग हो जाएंगे तो आपको मतलब ज्ञान की स्थिति आएगा प्रश्न हो सकता है ना पूर्व कर्म ऐसी आगे बढ़े राम कृष्ण क्या पाप किए थे जिससे कष्ट क्या था? वो वही तो कृष्ण भगवान का पूर्व जन्म राम कहते हैं ना राम का भी पूर्व ये सब था तो था नहीं न पूर्व में फिर कुछ अवतार लिए थे ना वो अवतार होने के समय में कुछ कर दिए होंगे राम जी को ऐसा होने का कारण कुछ बताते हैं ना ये जो ये विष्णु भगवान नारद को विवाह से रोक दिए ना इसलिए नाराज जी उनको साफ दे दिए कि आप हमको जैसे पत्नी से वियोगो करवा दिया हमको मिलाया नहीं ऐसे आपको भी ये वियोगो भोगना पड़ेगा राम जी बोले कि भगवान बोले कि ठीक है भक्त का कल्याण के लिए हम ये दुख सहन कर लेगा क्योंकि आप साधु है अर्थात आप संन्यास मार्ग वाले हैं आप वो विवाह के पीछे पड़े हैं आपको रोकना ही हमारा काम है ना तो इसलिए आप उनको अभिशाप दे देने पर भी चलेगा वो तो उनको विष्णु भगवान का अभिशाप प्राप्त था ये अट्ठाईस तो कार्यकार में खोजेगा ना वो पुराण में बोलिए सब कार्य कारण करेंगे अच्छा ठीक है ये तैतीस मास्लोक इसका उच्चारण कर दिया हम लोग अच्छा ठीक है आज यहाँ रखेंगे ओम पूर्णमिदं पूर्ण पूर्णमित